गीता तत्व चिंतन पैंतालीसवां प्रवचन परमार्थ के दो पथ गीता अध्याय तीन श्लोक एक से तीन पहला द्वितीय अध्याय का संक्षिप्त विवरण इस हम जिस तीसरे अध्याय की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं उसका नाम है कर्मयोग जब कर्मयोग हमें उस परमात्मा से युक्त कर दे तो वह कर्मयोग हो जाता है सामान्यतः कर्म व्यक्ति के लिए बंधन कारक ही होता है पर एक ऐसा भी उपाय है जिससे कर्म बंधन कारक नहीं रह जाता और यही नहीं पूर्वकृत कर्मों से उत्पन्न बंधन को वह छिन्न कर देता है यह उपाय कर्मयोग के नाम से जाना गया है इस तीसरे अध्याय में इसी कर्मयोग की चर्चा हुई है दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया उसके अंतकरण में मोह का जो कलमस समा गया था जिसके फलस्वरूप वह देह और उसके संबंधों में बंधे हुए लोगों को नित्य समझ बैठा था उसे श्री कृष्ण आत्मज्ञान के तीव्र प्रकाश में दूर करने का प्रयत्न करते हैं वे अर्जुन को दो प्रकार की बुद्धियों का उपदेश देते हैं एक है सांख्य की ज्ञान की जिसमें आत्मा और अनात्मा का विवेक है और दूसरी है योग की कर्म की जो अंतह की चंचलता को नष्ट कर उसे व्यवसायात्मक बनाती है। पहले वे समझाते हैं।, हैं कि आत्मा को देह और मन से कैसे पृथक किया जाए जिससे देह मन की चिंताएं उसके दुख आत्मा को प्रभावित न कर सके और फिर उसके बाद यह बताते हैं कि कर्म से उत्पन्न अंतकरण के चांचल्य को कैसे शांत किया जाए अर्जुन को लगता है कि क्या ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी चंचलता दूर हो चुकी हो और यदि ऐसे व्यक्ति हो भी तो वे किस प्रकार का वर्तन करते हैं अर्जुन का अनुभव है कि मन बड़ा चंचल है संसार में मनुष्य को अपार दुख उठाना पड़ता है वह स्वयं कहता है कि मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके इसलिए उसे ऐसे व्यक्ति के संबंध में एक सहज कौतूहल है जो स्थित प्रज्ञ है जिस पर संसार के सुख दुख अपना प्रभाव नहीं डाल पाते भगवान श्री कृष्ण उसके इस कौतूहल को शांत करते हुए स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष जीवन में कैसे चलता है कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे भर्तन करता है अध्याय के अंत में वे अर्जुन को शांति का उपाय प्रदर्शित करते हैं और ब्राह्मी स्थिति का परिचय देते हैं